महाभारत आश्वेधिक पर्व सप्तपंचाशत्तमोध्याय का सौदास से उनकी रानी के कुंडल मांगना और सदास के कहने से रानी मदयंती के पास जाना व सम्पावाच सतम दृष्टवा तथा भूतम राजोर दर्शन दीर्घ स्म शूषर नृणाम शोणित न व समं जी कहते हैं जन्मेजय राजा सौदास राक्षस होकर बड़े भयानक दिखाई देते थे उनकी मोछ और दाढ़ी बहुत बड़ी थी वे मनुष्यों के रक्त से रंगे हुए थे चकार विप्रो चकार अथा प्रवेद प्रत्युत्था महातेजा भय करता उन्हें देखकर विप्रवर उत्तंक को तनिक भी घबराहट नहीं हुई उन्हें देखते ही महातेजस्वी राजा सौदास जो यमराज के समान भयंकर थे उठकर खड़े हो गए और उनके पास जाकर बोले धिष्ट तुमसे कल्याण ष्ठे काले महंत कम भक्षमृग माणस्य सम्राप्तम कल्याण स्वरूप देश बड़े सौभाग्य की बात है कि दिन के छठे भाग में आप स्वयं ही मेरे पास चले आए मैं इस समय आहार ही ढूंढ रहा था उतंकवाचन राजन गुरुअर्थिन विद्ये चरंतम महामिहागतम नाचा गुरुअर्थम उद्युक्तम हिंस्यमान मनीषिण उतंक बोले राजन आपको मालूम होना चाहिए कि मैं गुरु दक्षिणा के लिए घूमता फिरता यहाँ आया हूँ जो गुरुदक्षिणा जुटाने के लिए उद्योगशील हो उसकी हिंसा नहीं करनी चाहिए ऐसा मनीषी पुरुषों का कथन है राज हुआच ष काले महारोह विज सतम न शक्तृष्टुम क्षुदेना न मयाध्यवि राजा ने कहा दिश्रेठ दिन के छठे भाग में मेरे लिए आहार का विधान किया गया है यह वही समय है मैं भूख से पीड़ित हो रहा हूँ इसीलिए मेरे हाथों से तुम छूट नहीं सकते उत्तंक एव महाराज एवं महाराज समय क्रियता गुरनिवर्त्य पुनरेश पुन्रे, उत्तंक ने कहा महाराज ऐसा ही सही किंतु मेरे साथ एक शर्त कर लीजिए मैं गुरु दक्षिणा चुकाकर फिर आपके वश में आ जाऊंगा जाऊँगा संस्त मोर्थो गुरसम राजेन्द्र तम तामेश्वर नरे राजेन्द्र निभश्रेष्ठ मैंने गुरु को जो वस्तु देने की प्रतिज्ञा की है वह आपके ही अधीन है अतः नरेश्वर मैं आपसे उसकी भीख मांगता हूँ ददासेप्र मुख्येभ्यम्भेरत्त्य दाता चम नर व्याघ्रह पात्र भूत चिताभ्य पात्रम प्रतिग्रहे चापी विद्यमान नृत्य तुर सिंह आप प्रतिदिन बहुत से श्रेष्ठ ब्राह्मणों को रत्न प्रदान करते हैं इस पृथ्वी पर आप एक श्रेष्ठ दानी के रूप में प्रसिद्ध हैं और मैं भी दान लेने का पात्र हूँ नेठ आप मुझे प्रतिग्रह का अधिकारी समझें उपाहृत गुरुरथम तदातरिंदम सम देहराजेन्द्र पुनरश्यामी ते वचम शत्रुधमन राजेन्द्र गुरु का धन जो आपके ही अधीन है उन्हें अर्पित करके मैं अपनी की हुई प्रतिज्ञा के अनुसार फिर आपके अधीन हो जाऊंगा सत्यम ते प्रतिजाना भी नात्र मिथ्या कथंचन आनृतमूर्व स्विह स्वी क्य मैं आपसे सच्ची प्रतिज्ञा करता हूँ इसमें किसी तरह मिथ्या के लिए स्थान नहीं है मैं पहले कभी परिहास में भी झूठ नहीं बोला हूँ फिर अन्य अवसरों पर तो भोली कैसे सकता हूँ सौदास हुआ चि मतवाच तो गुरुअर्थ कृत एव यदि चास्मी प्रतिग्रज संप्राप्त तद्वद स्वमे सौदास ने कहा ब्रह्मण्ड यदि आपकी गुरु दक्षिणा मेरे अधीन है तो उसे मिली हुई ही समझिए यदि आप मेरी कोई वस्तु लेने के योग्य मानते हैं तो बताइए। इस समय आपको मैं क्या दूँ उत्संगच प्रतिग्राहम तोमे तव सदैव पुरुष सोहम तामुस्राप्त भिक्षुतम मणिकुंडल एवं उत्संक ने कहा पुरुष प्रवर आपका दिया हुआ ज्ञान में सदा ही ग्रहण करने के योग्य मानता हूँ इस समय मैं आपकी रानी के दोनों मणि में कुंडल मांगने के लिए यहां आया हूं। सौदास वाच पत्न मम विप्र से उचते मणिकुंडलेम वर्यार्थम तो मनम वह तम ते दास्याम सुब्रत ने कहा ब्रह्म वे मणि में कुंडल तो मेरी रानी के ही योग्य है सुब्रत आप और कोई वस्तु मांगिए उसे मैं आपको अवश्य दे दूँगा उत्तंक अलंते सेना कुंडले प्रमाणा पार्थिव उत्तंक ने कहा पृथ्वीनाथ अब बहाना करना व्यर्थ है यदि आप मुझ पर विश्वास करते हैं तो वे दोनों मणिमय कुंडल आप मुझे दे दे और सत्यवादी बने वै सम्पावाच इुक्तराजा तमुत पुनर्वच गचना देवीं ब्रूही देहि सत्तम वे सम्पाण जी कहते राजन उनके ऐसा कहने पर राजा फिर उत्तंग से बोले साधुशरो मड़े आप रानी के पास जाइए और मेरी आज्ञा सुनाकर कहिए आप मुझे कुंडल दे दें शैव मुक्ता केन सुचिव्रता प्रदा दुष्ठ कुंडली तेन संशय जिस श्रेष्ठ रानी उत्तम व्रत का पालन करने वाली है जब आप उनसे इस प्रकार कहेंगे तब वे मेरी आज्ञा मानकर दोनों कुंडल आपको दे देगी इसमें संशय नहीं है उत्तंक वाचा वह वा पत्नी भगवत सख्ञा मै दृष्टुम नरेश्वर स्वयं वापे भवान पत्नी के मृतम लोग फसर पति उत्तंक बोले नरेश्वर मैं कहाँ आपकी पत्नी को ढूंढता फिरूंगा मुझे क्यों कर उनका दर्शन हो सकेगा आप स्वयं ही अपनी पत्नी के पास क्यों नहीं चलते सौदास भवान कस्मिश्चिव निर्जरे ष्ठे काले नही मया सा सत्या दृष्टु मध्य ने कहा ब्राह्मण उन्हें आज आप वन में किसी झरने के पास देखेंगे यह दिन का छठा भाग है मैं आहार की खोज में हूँ अतः इस समय मैं उनसे नहीं मिल सकता उत्तंक सम्पावाच उत्तं कस्तु तथोक्त स जरतर्ष मदयंतिम चृष्ट स ज्ञापय स्व प्रयोचनम वह सम्पाजी कहते हैं भरतभूषण राजा के ऐसा कहने पर उत्तंक मुनि महारानी दमयंती के पास गए और उनसे अपने आने का प्रयोजन बतलाया सौदा सुवचनम ततः सा प्रत्युवाच महाबुद्धिम उत्तंक जनमे जय जन्मे जय राजा सवदास का संधि सुनकर विशाल लोचना रानी ने महाबुद्धिमान उत्तंक मुनि को इस प्रकार उत्तर दिया एवे तद्वद ब्रह्मण्डा वधते नघ अभिज्ञानम तो किंचितम समय तुम अर् ब्रह्मण आप जो कहते हैं वह ठीक है अनग यद्यपि आप असत्य नहीं बोलते हैं तथापि आप महाराज के पास से उन्हीं का संदेश लेकर आए हैं इस बात का कोई प्रमाण आपको लाना चाहिए दिव्य हे मे मणिकुंडल देवाचि यक्षाच महर्षय दय स्त रूपाज हिपह तुम काम परितर्कयंती मेरे ये दोनों में कुंडल दिव्य है देवता यक्ष और महर्षि लोग नाना प्रकार के उपायों द्वारा इसे चुरा ले जाने की इच्छा रखते हैं और इसके लिए सदा छिद्र ढूंढते रहते हैं निक्षिप्त में दद्भुवे पन्नगास्तु रत्न समाचा परामृत होक्ष तो निद्रावसा परिधर्ष हिजो यदि इन कुंडलों को पृथ्वी पर रख दिया जाए तो नाग लोग इसे हड़प लेंगे अपवित्र अवस्था में इन्हें धारण करने पर यक्ष उड़ा ले जाएंगे और यदि इन्हें पहनकर नींद लेने लग जाए तो देवता लोग भला छीन ले जाएंगे छिद्र स्े में नि दिज सत्यम देवराक्षस राक्षनागा अप्रमत धार्य ते विश्रेष्ठ इन छिद्रों में इन दोनों कुंडलों के खो जाने का भय सदा बना रहता है जो देवता राक्षस और नागों की ओर से सावधान होता है वही इन्हें धारण कर सकता है संदेहते ही दिवम रात्रौ चुजताम नक्तम नक्षत्र ताराणम प्रभा माक्षिप्य वर्त विश्ठ ये दोनों कुंडल रात दिन सोना टपकाते रहते हैं इतना ही नहीं रात में ये नक्षत्रों और तारों की प्रभा को भी छीन लेते हैं एते झा मुद्द्य भगवं क्षुत पाशा भय कु विषाग्निस्वादेभ्य भयम जातु नीद्यते भगवन् इन्हें धारण कर लेने पर भूख प्यास का भय कहाँ रह जाता है विष अग्नि और हिंसक जंतुओं से भी कभी भय नहीं होता है ह्रस्व अचैते आ मुक्त भगवत ह्रस्व के अनुरूपेण चा मुक्ते जा तत्प्रमाण के छोटे कद का मनुष्य इन कुंडलों को पहने तो छोटे हो जाते हैं और बड़े डील ढीलढोल वाले मनुष्य के पहनने पर उसी के अनुरूप बड़े हो जाते हैं एवं विधेयम वे कुंडले परमाचित्लोके सुज्ञाते तद विज्ञानमान ऐसे गुणों से युक्त होने के कारण मेरे ये दोनों कुंडल तीनों लोकों में परम प्रस प्रशंसित एवं प्रसिद्ध है अतः आप महाराज की आज्ञा से इन्हें लेने आए हैं इसका कोई पहचान या प्रमाण लाइए यदि श्री महाभारती आश्वेधिके परमणि अनुगिता परमणि हुतंकोपाख्य रे सप्तपंचाशतमो अध्याय इस प्रकार से महाभारत आश्वेधिक पर्व के अंतर्गत अनुगीता पर्व में उत्तंक मुनि का उपाख्यान विषय सत्तावनवा अध्याय पूरा हुआ